श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद दक्षिणेश्वर में इस प्रकार की अलौकिक लीला तथा लीला आस्वादन में तल्लीन राखाल न केवल अध्ययन से ही उदासीन हुए वरन उनमें संसार के प्रति वैराग्य भी प्रकट होने लगा यह सब देखकर पिता आनंद मोहन कुछ आनंदित न हो सके वे सांसारिक व्यक्ति थे और पुत्र को भी संपत्ति की व्यवस्था में दक्ष देखना चाहते थे तो क्या बालक साधु के संसर्ग में आकर साधु ही बन जाएगा प्रतिकार के सारे प्रयास विफल होते देखकर एक दिन पिता ने राखाल जब दक्षिणेश्वर से घर लौटे तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया अवरोध के कारण राखाल का मन श्री रामकृष्ण के प्रति और भी अधिक आकृष्ट हुआ तथा वे उनसे मिलने का अवसर ढूंढने लगे इधर श्री रामकृष्ण अपने दुलारे को न देखकर कर आँखों में अश्रु लिए मंदिर में आए और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे माँ राखाल को न देखकर मेरी छाती फटी जा रही है माँ मेरे राखाल को ला देना जगनमाता इस करुण प्रार्थना को सुनकर द्विगलित हुई एक दिन पुत्र को बंदी के समान अपने निकट बैठाकर कर आनंद मोहन मुकदमे के कागज पत्रों में डूब गए मौका देखकर कर राखाल दबे पांव कमरे से निकलकर दक्षिणेश्वर चले आए और कुछ दिन वहां से घर लौटे ही नहीं इधर पिता भी संपत्ति के मामलों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दक्षिणेश्वर जाने की फुर्सत नहीं मिली मुकदमा बड़ा जटिल था और उसमें जीतने की संभावना नहीं थी परंतु आनंद मोहन को उसमें अप्रत्याशित रूप से विजय प्राप्त हुई अतः इसके बाद वे समय निकालकर पुत्र को की खोज में दक्षिणेश्वर चले उस दिन उनका मन पहले के समान बोझिल न था वरन काफी चिंता रहित तथा शांत था संभव है उनके मन में यह विचार भी उठा हो कि यह अप्रत्याशित विजय पुत्र के साधु संग के स्वरूप ही प्राप्त हुई है विशेषकर मातृहीन बालक की असहाय अवस्था की स्मृति ने आनंद मोहन के मन को और भी द्रवित कर दिया आनंद मोहन को दूर से ही देखकर श्री रामकृष्ण ने अनुमान कर लिया कि ये राखाल के पिता ही होंगे अतः उन्होंने राखाल से कहा अरे राखाल देख तो लगता है तेरे पिता आ रहे हैं उन्हें देखते ही विस्मित तथा भयभीत राखाल छिपने का प्रयास करने लगे परंतु ठाकुर बोले डर कैसा रे माँ बाप तो प्रत्यक्ष देवता है पिता के आने पर तू उन्हें खूब भक्ति पूर्वक प्रणाम करना माँ की इच्छा होने पर क्या नहीं हो सकता राखाल ने विनय पूर्वक पिता का अभिवादन किया श्री रामकृष्ण ने भी पिता के समक्ष पुत्र की अजस्त्र प्रशंसा की और आदर सत्कार द्वारा उन्हें संतुष्ट किया अपने पुत्र के प्रति ठाकुर का स्नेह तथा पुत्र का उत्फुल्ल मुखमंडल एवं उल्लासपूर्ण व्यवहार देखकर आनंद मोहन को उसे इस स्नेह धाम से बलपूर्वक खींच ले जाने की इच्छा नहीं हुई अतः उन्होंने राखाल को दक्षिणेश्वर में ही छोड़कर विदा ली जाते समय केवल इतना ही अनुरोध किया कि ठाकुर अपने इच्छा इच्छानुसार ही राखाल को कभी कभी घर भेज दिया करें तदनुसार ठाकुर राखाल को बार घर भेजते पर राखाल पुनः पुनः दक्षिणेश्वर में आकर निवास करने लगे अतः आनंद मोहन भी कभी कभी पुत्र को ले जाने के लिए दक्षिणेश्वर आया करते एक बार राखाल की ओर आनंद मोहन की दृष्टि आकृष्ट करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा आहा आहा देखो देखो आजकल राखाल को क्या ही अद्भुत भाव प्राप्त हुआ है इसके मुख की ओर तो देखो देखोगे कि ओठ हिल रहे हैं भीतर ही भीतर सर्वदा भगवान का नाम जपता है न यदि कहो कि संसारी व्यक्ति के घर जन्म हुआ है और फिर जन्म से ही वैसे लोगों का संग है तो भी ऐसा कैसे होता है तो उसकी व्याख्या यह है कि चने का दाना यदि गंदगी के बीच भी गिर जाए तो भी उससे चने का ही पौधा पैदा होता है वह चना कितने अच्छे काम में आता है अच्छा राखाल जो यहाँ आता है उसमें क्या आपको कोई आपत्ति है प्रश्न सुनकर आनंद मोहन खिम कर्तव्य विमोल हो गए साधु को भला कैसे नाराज करें विशेषकर उन्होंने देखा था कि ठाकुर के पास बहुत से गणमान्य लोगों का आना जाना है और पुत्र के यहाँ रहने पर उन लोगों से घनिष्ठता होने की संभावना है इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं महाराज राखाल तो आपका ही लड़का है आपके ही पास रहे पर बीच बीच में दो एक दिन के लिए हमारे यहाँ भी भेज दीजिएगा इस प्रकार अपने घर के साथ संपर्क बना रहने पर भी राखाल के मन में धर्म साधना की इच्छा क्रमशः प्रबलतर होती गई एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या वे अपने पिता के जूठे बर्तन में खा सकते हैं तुरंत ही ठाकुर ने उत्तर दिया यह क्या रे तुझे हुआ क्या है जो अपने बाप के झूठे बर्तन में नहीं खाएगा माँ बाप क्या ऐरे गहरे हैं उनके प्रसन्न न होने पर धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम में उन्मत्त थे फिर भी संन्यास के पूर्व उन्होंने अपनी माँ को कितने दिनों तक समझाया था कहा था माँ मैं बीच बीच में आकर तुमसे मिला करूँगा